लोग क्यों हैं देवेचारा सर पूछो तो क्यों हारा जब प्यार मिला नहीं तो दिल का कत्ल कर नाब बना डाला ये जुम तावा रा कैसे जीता चला जा रा मैं खोजाऊंगा मिल के मुझसे बात करा कर पर तेरे आगे कुछ भी नहीं सब खाक बराबर Höja mig, mig till att jag kan få mig.